उपनिषद की बारहवीवी कक्षा अठारवें खंड के पहले प्रवाक में कहते रेवतः शाम है रेवती छंद में जो गाए जाते हैं तो उन सामों की तुलना यहां पर की जा रही है तो रेवती साम का जो हिंकार है वो जैसे अजा है बकरी है अजा हिंकारों अवय प्रस्तावों भेड़े हैं वो प्रस्ताव के समान हैं। गावा उद्गीतों गाय उद्गीत के समान है पीछे भी आया था अश्वा अश्व घोड़े प्रतिहार के समान है और पुरुषों निधनम मनुष्य जो है वो निधन के समान है एकता रेवत है पशुशु प्रोक्ता ये जो रेवती है ये पशुओं में कही गई है पुरुष का मतलब यहां पर मनुष्य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 शाम को रेवत्य शाम को स्वीकार करता है जैसे कि उसी की उसी का गान कर रहा है यहाँ पर इन सब में इन सब के साथ उचित व्यवहार करता है तो सय एवं एता रेवत्य ये जो रेवत्य शाम है उनको पशुओं के अंदर स्थित मानता है प्रोत मानता है पशुमान भगवती पशुओं वाला हो जाता है पशु उसके बहुत अच्छे हो जाते हैं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 किसी भी पशु की निंदा ना करें अब गाय को यद्यपि उदगीत का है लेकिन सब गायों की हम प्रशंसा नहीं करते कुछ गायों की हम निंदा करते कौन सी गायों की जर्सी गायों की क्या पहचान है जर्सी गाय की क्या पहचान है देसी गाय की कपुत नहीं होता है दूसरा गल कंबल नहीं होता दो विशेषता होती है मनुष्य के निकट कौन सी गाय है <laughs> मनुष्य से सफलता किसकी ज्यादा है हमारे निकट कौन सी गाय है <laughs> देसी गाय <laughs> देसी गाय के तो कतुत होता है हम, हमारे गाय <laughs> हमारे गाय कथुत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 ऐसे मनुष्य की तो निंदा नहीं करते जिसके ककुद और गलकम्बल ना हो हम तो भी संकर संकर होता है शंकर से तो और गुणोत्कर्ष होता है गुणों का उत्कर्ष होता है कई चीजों के अंदर संकर करके हमारे यहां भी जो विशेष गुणों को जो आधान किया गया है एक ही एक में जैसे हम अपनी पीढ़ी के अंदर ही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 शंख की बनाते हैं तो वो शंख का गोंगा नहीं आ रहा है हमारे पास में तो उसका खोल आ रहा है कैल्शियम आ रहा है वो तत्व आ रहा है केवल उतना ही आ रहा है पूरा का पूरा नहीं आ रहा है तो क्या पशु न निंदे तत्व्रतम पशुओं की निंदा ना करे ये व्रत का अब पशु अलग अलग हो सकते हैं कई तरह के छोटे बड़े सब तरह के आगे देखिए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 हिंकार के समान जी जी है जय जी साम के हिंकार के समान है वक्त प्रस्ताव और जो चमड़ी है वो प्रस्ताव की तरह क्योंकि तो रोम सबसे ऊपर होते हैं हमारे परिधि में सबसे ऊपर होते हैं फिर चमड़ी आ जाती है वक्त प्रस्ताव और मानसम उदगीत है और त्वचा के नीचे फिर मानस आ जाता है वो उद्गीत हो गया मानसम उदगीत है अस्थि प्रतिहार और फिर और अंदर चले जाते हैं तो हड्डियां आ जाती हैं वो प्रतिहार है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 इन सब की भी शरीर की दृष्टि से हो गया जैसे शाम के प्रति हम श्रद्धा रखते हैं उसके अहिंकार से लेकिन निरंतर सबके प्रति श्रद्धा रखते हैं उच्चारण करते हैं ध्यान रखते हैं ऐसे ही रोम से लेकर के मज्जा तक सारा का सारा ये भी एक तरह का शाम है जो इसकी उपासना करता है वो उसको विशेष लाभ मिल जाता है तो सवं एक तथ यज्ञा यज्ञी अंगेशु वेद इन सब यज्ञा शाम को इन विभिन्न अंगों में प्रोत मानता है वही है वो शाम भी परमात्मा ने ही बनाया उस वो भी उसी की स्तुति कर रहा है यहां भी परमात्मा ने बनाया वो क्या हो जाता है अंगी भगवती अंग वाला हो जाता है अंग वाला हो जाता है उसके ये सारे अंग जो ये बताए हैं अवयव हैं ये शरीर के धातुएं हैं ये श्रेष्ठ हो जाते हैं रोम उसके अच्छे हो जाएंगे त्वचा अच्छी हो जाएगी मांस अच्छा हो जाएगा अस्थि अच्छी हो जाएगी मज्जा अच्छी हो जाएगी अंगी भगवती आगे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 व्रत क्या लेना है तो आगे कहते हैं संवत्सरम मज्जो ना साल भर मज्ज मज्ज शब्द है यहां पर संवत्सरम मज्ज न अश्निया मध्य यह बहुवचन है द्वितीया का बहुवचन मज्ज तो जैसे हम आदि को बोलते हैं ऐसे मज्ंत जो चीजें थी मध्य बहुवचन इसलिए आया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 मज्जो ना अशनियात वाह अथवा मज्जा खाए ही खा, मज्जा ना अशनियात तो उसी बात को कह रहे हैं दोहराते हुए कि बहुत जोर देते हुए कह रहे हैं कि इसको नहीं खाए ठीक है एक बड़ा व्रत है तो संवत्सर का मतलब है साल भर साल भर ना खाए अर्थात है कभी भी ना था, साल भर व्यायाम करता साल भर अध्ययन करता साल भर अच्छा भोजन करता इत्यादि तो साल भर का मतलब उसमें जो विभिन्न ऋतुएं हैं और हैं जो भी ऊंच नीच आ रही है दिन रात हो रहे हैं महीने आ रहे हैं कुछ भी हो रहे हैं उसमें नहीं खाएगा। दिन भिन्न भेद आ रहे हैं तो साल भर साल भर मतलब एक ही साल नहीं है यहां पर वो हमेशा पूरे दिन जैसे यूँ कहते हैं पूरे दिन पूरे दिन मतलब तीन सौ पचहठ दिन हो गया पूरे दिन उन्होंने पूरे जीवन हो गया हर दिन हो गया वो तो पूरे दिन जागरूक रहना चाहिए वो कोई एक दिन के लिए तोड़ना है दिन भर जागरूक रहना चाहिए तो एक ही दिन के लिए तोड़ना होता है हर दिन के लिए होता है ऐसे ही संवत् श्रम मज्जो नाशनियात इनमें से कुछ भी नहीं खाना चाहिए रोम तो पता नहीं कोई खाता है नहीं खाता है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 है तो होता है वैसे उसके हिंकार आदि कहां है अग्नि हो उसका हिंकार ऐसे है जैसे कि अग्नि वायु प्रस्ताव ये वायु जो बह रही है ये प्रस्ताव है आदित्य ये जो सूर्य है ये तो उद्गीत है नक्षत्राणी प्रतिहार है नक्षत्र है वो प्रतिहार है और चंद्रमा निधन चंद्रमा निधना। निधन के समान है एतत तजनम देवता सु प्रोक्तम प्रो ये जो शाम है राजन साम ये देवताओं में विद्यमान है ये सब देवता है अग्नि वायु आदित्य नक्षत्र चंद्रमा जड़ देवता है इन देवताओं में जैसे कि राजन साम स्थित है ऐसा करके इनकी भी उपासना करता है और इससे क्या होता है सय एवं एक राजानम राजनम देवतासु क्रोतम वेद इस राजन साम को जो इन देवताओं में स्थित मानता है और तो फिर इनकी उपासना करता है तो एतासाम एव देवताम सलोकताम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 और सायुज्यम गच्छति उसकी समानता को प्राप्त होता है उसकी सन्निधि को उससे संयुक्त तो हो जाता है उनसे युक्त तो हो जाता है साथ साथ आ जाता है सायुच्यम गता है सर्वम आयुरे जोग जीवती महान प्रजया पशुती महान कीर्त्या और व्रत बताया ब्राह्मणा न निंदे तत्प्रथम ब्राह्मणों की निंदा ना करे ये व्रत क्योंकि तो इन लोगों में यदि जाना है इन लोगों की उपासना करनी है तो वो ब्राह्मणों से ही हो सकती है यानी जो विद्या वाले हैं वैज्ञानिक हैं, जानवान हैं, तो ही इन लोगों को की उपासना कर सकता है नहीं तो कर नहीं सकता सामान्य व्यक्ति की बात नहीं है इतनी दूर दूर चले जाना तो बहुत अधिक ज्ञान बहुत अधिक तकनीक श्रेष्ठता बुद्धि कौशल बहुत अधिक अपेक्षित है छोटी घटना नहीं है यहाँ से इस लोक से दूसरे लोग हैं चंद्रमा पे चले जाना कितना बड़ा तंत्र होता है कितना विज्ञान उसके अंदर लगता है ऊर्जा का गुरुत्वाकर्षण का भार का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 यहां पर ये शब्द आए सलोकता साष्टिता सायुज्यता मुक्ति के संदर्भ में भी इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है मुक्ति का स्वरूप कहते हैं भाई मुक्ति में क्या होता है तो चार या पांच शब्दों का प्रयोग किया जाता है सत्या प्रकाश में भी नौवे समलास्ट में महर्षि ने लिखा तो मुक्ति का स्वरूप जो बताते हैं कुछ लोग तो सालोक्यता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 गलत प्रवृत्ति है अधर्म है निंदनीय है अवश्य लेकिन जितना जितना अंश उन्होंने अच्छा किया है उतने अंश में तो हम कर ही सकते ब्राह्मणान तो अब आगे साम का सामूहिक रूप से एक व्यापक रूप से भी कथन कर रहे हैं सर्वसाम का सबका इकट्ठा करके और उसमें सब चीजों को उन्होंने बहुत सी चीजों को इकट्ठा कर करके लिया अभी तक एक एक करके ले थे अभी एक साथ तीन तीन चीजें लेके कह रहे हैं इक्कीसवा तो खंड है त्रय त्रैविद्यांकार हिंकार है वो त्रय विद्या है विद्या में रिग यजुसाम तीन वेद तीन वेद मतलब इनके मंत्रों के प्रकार वैसे चारों वेद आ जाएंगे इसमें तो ऋग यजुसाम ये, ये जो त्रय विद्या है ये कैसे है हिंकार है बस अभी तक जब हम हिंकार देखते आ रहे हैं हिंकार कैसा होता है सबसे ऊंचा होता है या प्रारंभ होता है बिल्कुल प्रारंभ होता प्रारंभ यहां से होगा लेकिन ये अंत नहीं है ये प्रारंभ है ज्ञान तो त्रय विद्या हिंकारा और त्रय इमे लोका सप्रस्ताव जो तीन लोक हैं पृथ्वी अंतरिक्ष और द्व्युलोक ये हिंकार ये प्रस्ताव के समान जब इसमें हम आते हैं वो ज्ञान है उस ज्ञान को प्राप्त करके यहां पर हम उपयोग में आ रहे हैं और अग्निर्वायुरादित्य स उदगीता और इन तीन लोगों के जो देवता हैं पृथ्वी का देवता अग्नि अंतरिक्ष का वायु और द्व्यूलोक का आदित्य इन दे, ये देवता इन तीनों लोकों में है तो ये उद्गीत के रूप में हुए नक्षत्राणी वयांशी परिचय ऐसा प्रतिहार और आगे जो ऊपर नक्षत्र हैं और जो पक्षी लोग हैं और जो किरणें हैं वो प्रतिहार है यहां भी तीन चीजें लिए और सर्पाह गंधर्व पितरस्तन निधनम अंत में लिया इन्होंने सर्प रैंक में सरिस पे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 पहले ये युद्ध साम गायत्री साम ये जो अलग अलग नाम लिए गए वो अलग अलग नहीं सारा साम सामान्य रूप से सारा सर्वस्विन प्रथम सब में प्रथ है इन्होंने जो पीछे बताया वो तो उदाहरण मात्र है कुछ, कुछ कहीं भी घटा लें कहीं भी देख लें सब जगह साम ही शाम फैला हुआ है इस तरह भी उपासना की जा सकती है तो एक त्या है ये जो शाम है सर्व ये सर्वस्विन प्रोतम सबके अंदर प्रोत है सब में वित्यमान है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 जैसे साम गान में कुशलता की अपेक्षा होती है यत्न की अपेक्षा होती है सामंजस्य की अपेक्षा होती है तालमेल होना होता है ऐसे ही इन बाकी चीजों में भी जो साम की उपासना करता है तालमेल से करता है ज्ञानपूर्वक करता है समझ के करता है प्रयत्न करता है वो सर्वभावती वो सब कुछ हो जाता है अगर सब में कर पाता है और जो जिस जिसमें करता है जिस जिस क्षेत्र में वो वैसा वैसा बन जाता है ये भी साम की ही उपास है तदेश श्लोक इसमें एक श्लोक मिलता है उसको उद्धृत कर रहे हैं यानी पंचदा त्रीणी त्रीणी पांच प्रकार से तीन तीन थे पीछे जो हमने देखे थे इसमें पहला था त्रय विद्या ये एक हो गया फिर तीन लोग ये दूसरा हो गया फिर अग्नि, वायु, आदित्य ये देवता थे ये तीसरा हो गया नक्षत्र वय और मरीची यह चौथा हो गया और सर्फ गंधर की तरह यह पांचवा हो गया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 तो सवेद सर्वम वो सबको जान लेता है जो इसको जान लेता है वो सबको जान लेता है इसकी महत्ता क्योंकि तो ये बड़े हैं सर्वाधिशो बलिमसम ही हरणती और सारी दिशाएं सब ओर से उसके लिए भोग साधन जीवन के साधन उपलब्ध होने लगते हैं सारी चीजें उसको मिल जाती हैं क्योंकि तो सारी चीजें उपलब्ध हैं यहां पर संसार में जीने के लिए जितनी चीजें आवश्यक हैं वो सारी चीजें परमात्मा ने दे रखी जो सब उपलब्ध है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 और ये परिपूर्णता किसने दी है परमात्मा ने दी है ये भाव उसके मन में बैठ जाता है तो ये भी एक शाम की उपासना होगी सब चीजें मिल जाएंगी उसको वो मेहनत कर रहा है ये भी शाम ही और ऐसा करके वो परमात्मा की उपासना एक तरह से कर रहा है एक परमात्मा को श्रेय दे रहा है कि परमात्मा ने सारी चीजें दे रखी हैं वो नतमस्तक है परमात्मा के प्रति सामान्य रूप से हम परमात्मा के लिए बहुत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 तो सब कुछ हो जाता है सब चीजें मिल जाती हैं सर्वम अस्मी की उपास अध्यात्म में वैसे घमंड तो नहीं होता है अहंकार अहंकार तो अध्यात्म में बाधक है तो सर्वम अस्मि। मैं सब कुछ कैसी भाषा है अहंकार की भाषा है या विनम्रता की भाषा विनम्रता की भाषा है। मैं कुछ भी नहीं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 इतनी आत्मविश्वास की बात है वास्तविकता की बात है धमंड और वो अहंकार तो होता है कि जो ना हो और फिर ऐसा बोले और उससे दूसरों के साथ अन्याय अत्याचार करें उपेक्षा करें ऐसा नहीं कर रहा है तो सर्वम अस्म थी ये भी अध्यात्म की एक शैली है ठीक है आगे चलते उल्टी पुलटी बातें लिखी हुई है ना उल्टी पुलटी बातें पता नहीं कैसे कहां से कैसे कैसे क्या क्या, क्या लिख देते हैं लगता है ना कि ये चीज तो उपनिषद में नहीं होनी चाहिए थी ये अलग तरह का अध्यात्म ये एक सौ उनहत्तर तीन सौ उनहत्तर पृष्ठ में इसमें जो त्रय विद्या हिंगार है तो इसका इसकी उपासना मतलब तीनों वेदों को जानना समझना और त्रयह त्र लोगा तो इन तीन लोगों की उपासना कैसे करेंगे तीन लोगों को जानेंगे उनके उनकी उनके महत्व को समझेंगे उनकी यू कहें उनको आदर देंगे उनकी कदर करेंगे आदर देंगे नहीं ये भी चीज है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 गंधर्व का शिवशंकर जी ने इस तरह से अर्थ किया है कि गाम पृथ्वी धरंती आश्रयंती गाम पृथ्वी धरंती आश्रयंती पृथ्वियांतः था न पृथ्वी के अंदर जो रहते हैं इस तरह से इन्होंने एक व्याख्या की है बाकी अलग अलग ढंग से सर्प तो एक जो सो सांप होता है एक तो हम सीधे सीधे कहें लेकिन एक इसको हम सरिस्प के रूप में ले लें जो सर्प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 निधन की तरह से है ये अंतिम परिपक्व अवस्था में है ये उस तरह से इसका स्वीकार किया गणना की गई है इसको सीधे सीधे यूं पूरा पूरा घटाने जैसा तो कुछ नहीं होगा ये ये समझाने के लिए है कि जैसे वो महत्वपूर्ण है ऐसे ये सब चीजें भी महत्वपूर्ण है अब इसमें सबको समेट लिया विद्या में ले लिया तो त्रय आ गई सब चीजें आ गई ना और छूटा गया तो त्रय से सारी विद्याएं उसी में आ गई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 प्राणी है, प्राणी है उनको सबको इन्होंने ले लिया उस तरह से एक प्रतीक के रूप में ऐसी भी कर सकते हैं दूसरे व्याख्या खोला नहीं है शंकराचार्य जी ने ये, ये शब्द लिखे गए तो इसकी अलग से व्याख्या आचार्य जी इसमें ये जैसे बता रहे हैं तो क्या मतलब इनके हर बातों को इनके विषय में सारी चीजें जानना कभी यहाँ कह रहे हैं कि सर्वम भाव अवती ऐसा जब करता है तो सब कुछ जानने वाला हो जाता है तो मतलब इनके हर एक इनको जान लिया उसने सब कुछ जान लिया तीनों लोगों को जान लिया तो आप सब जान लिया ना त्री विद्या को जान लिया तो सब कुछ जान लिया उसने आ, बोलो मतलब ज्ञान तो इतना है फिर वो सारा कैसे जान पाए सबके बारे में जान लिया उन्होंने वैसे परमात्मा की तरह तो सर्वज कोई हो ही नहीं सकता है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 अब आप कैसे पूछें कि भई आप नीम के बारे में जानते हैं ना थोड़ा बहुत विशेषण लगा दिया आपने हाए ना मैं पूछ रहा था जानते हैं नहीं जानते हैं। तो पहली दृष्टि हम यही कहते हां जानता हूं नीम को नीम को जानते हो हां जानता हूं लेकिन नीम को जानना तो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 लेकिन फिर भी एक जानना हो जाता है जो सबको जान लेता है एक सामान्य जो हमारे उपयोग की दृष्टि से उतना जान लिया तो मतलब नींद को जान लिया हम उसके उपयोग कर सकते हैं पत्तों का निगोली का फूलों का और कुछ कुछ प्रयोग कर लेते हैं हमारे लिए तो हम कह सकते हैं यहां नींद को जानते हैं उस तरह से ले तो एक चीज को हम अच्छा भी जान लेते हैं बाकी चीजें है हमारी छूटी भी रह जाती है बिल्कुल अछूती रह जाती है शरीर को जान लिया मन बिल्कुल अछूता रह गया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 भिन्न भिन्न उदगीत के बारे में बता रहे हैं सबके अलग अलग प्रकार के उत्गीत हैं थोड़ा थोड़ा अंतर करके बता रहे हैं तो विनर्दी सामनो वृण साम का मैं वर्णन करता हूं कैसे साम का विनर्दी जो विशेष रूप से शब्द को करता है बहुत अच्छी तरह से ये सामगान करते हैं बहुत अच्छी तरह से शब्दों को बोला जाता है तो विनर्दी साम नर्द शब्द के अर्थ में है विनर्दी वो अच्छा बोलने वाला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 अभी जो प्रचलित है ऐसा प्रतीत होता है आपने कुछ विशेष सामग्रियों को देखा होगा अच्छा लगता है जो प्रचलन में है वो ऐसा है अभी तक तो।, तो ये जो सामगान है ये पशव्य है पशुओं के लिए हितकर है पूरे तंत्र को अच्छा करता है आगे अनिरुखता है प्रजापति प्रजापति का जो उद्गी, उद्गीत है वो कैसा है अनिरुखता उसकी उपमा नहीं हो सकती किसी से कि ये उस जैसा है ऐसा विशेष है वो कौन बता रहे हैं निरुक्त है सोमस्य सोम का जो साम है उद्गीत है वो निरुक्त है बिल्कुल अच्छी तरह से कहा गया है स्पष्ट कहा गया है ये उसकी विशेषता बताई जा रही है मृदु सक्षणम वायु हो वायु का जो उद्गीत है वो मृदु होता है और सक्षण होता है मृदु मतलब मुलायम होता है सृक्षण यानी चिकना होता है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 चूर्ण बहुत होते हैं, टेलकम पाउडर वगैरह एकदम चिकने चिकने होते हैं या तो बोरिक होता है जैसे कैरम बोर्ड खेलते हैं उस पर जो लगाते हैं वो बहुत चिकना चिकना होता है छोटे छोटे कण होते हैं उसके उसको श्लक्षण कहा जाता है उस तरह की चिक, चिकनाई को स्लक्षण शब्द कहा जाता है संस्कृत तो वायु का जो उदगीत है वो मृदु और श्लक्षण है और श्लक्षणम बलवत इंद्र इंद्र का जो उदगीत है वो श्लक्षण तो है लेकिन बलवत है बलवान है वायु का लक्षण था लेकिन मृदु था इंद्र का बलवान है क्रचम जैसे बोलता है उसके समान है, की है। और अपन का उद्गीत अपत है गलत ढंग से मतलब फटाफटा फटा सा बोला जाता है जैसे कोई बर्तन फटा हुआ हो या घंटी फट जाती है और उसको फिर हम लोग टन टन करें तो कैसा कंसे का बर्तन अगर खट जाए टूट जाए और फिर उसको बजाते हैं तो कैसा आवाज आती है गुंजता नहीं है अच्छे तरह से फटाफटा -फटा सा आता है ऐसा वरुण का अपद्वान तो कहलाता है उतान तो सर्वान एवं उपसेवेता इन सबका उपसेवन करें सबका उपसेवन करें अलग अलग ढंग से, हैं, सब से है सबसे कर सकते हैं लेकिन वरुणम तू एव वर्जय वरुण का जो उदगीत है उसको त्यज छोड़ देवे तो अप है यानी जो गलत ढंग से बोला जा रहा है कासे के समान है मधुर नहीं लग रहा है उसको छोड़ दे बाकी जितने हैं वो अलग अलग ढंग के हैं लेकिन फिर भी वो अच्छे हैं उनका हम सेवन कर सकते हैं तो सामगान में कैसा स्वर किया जाता है उसके लिए यहां पर निर्देश हो गया हमारा स्वर गला खराब हो तो उसको नहीं करना चाहिए अब जो सामगान करते हैं वो कैसे कामना करे क्या भावना रखे उसको बता रहे हैं अमृतत्व देवे आगायान आगा यानी आगा येत अल्पविराम देवताओं के लिए श्रेष्ठ व्यक्तियों के लिए अमृतत्व आगा यानी मैं अमृतत्व की का गायन करूं उनको मुक्ति मिल जाए देवत्व के बाद में अब ये मुक्ति को प्राप्त कर सके ऐसा मैं गाऊं इति आगात इस प्रकार से गायन करें पहले मन में ये सोचे कि मैं ऐसा गाऊं जिससे कि इनको मुक्ति मिल जाए ऐसा गाए बहुत लोग बैठे हुए हैं सामगान हो रहा है तो उसके मन में बोलने वाले के मन में क्या होगा कि देवता लोग मुक्ति को प्राप्त अमृतत्व को प्राप्त कर जाएं, ऐसा मैं गाऊं इनकी जो स्थिति है देवताओं की योगियों की ये और एकाग्र हो जाएं, ये परमात्मा के आनंद को प्राप्त कर लें, ऐसी एकाग्रता लग जाए इनकी समाधि लग जाए ऐसा मैं गाऊं जैसी स्थिति उसमें और ऊंचे चले जाए ऐसा मैं गाऊं दान का प्रभाव स्वधाम पृथ्वी है पितरों के लिए मैं ऐसा गाऊं जिसको पीछे से हो जाएगा आगा यानी मैं गाऊं और फिर मैं गाऊं ये कामना और फिर वैसा गाय ये सब जगह जुड़ जाएगा तो पितरों को स्वधा मिल जाए पितरों के लिए जो हबी होती है उसको स्वधा बोलते हैं पितर लोग जो खाते हैं सेवन करते हैं बड़ी अवस्था वाले उनके योग्य जो अन्नपान आदि होते हैं वैसा उनको मिल जाए ऐसा मैं गाऊं क्योंकि तो पितर लोगों को उसी की आवश्यकता रहती है उसी के लिए अधिक सोचेंगे आशा मनुष्य है जो मनुष्य है उनके लिए मैं ऐसा गाऊं कि इनकी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 औरों का प्रयोजन है संसार के सुखों को प्राप्त करना स्वर्ग की प्राप्ति और इत्यादि लेकिन इसका भी क्या प्रयोजन है मेरे को अन्य मिल जाए बस केवल मेरे को अन्य मिल जाए जीवन यापन के लिए इसके लिए मैं ये कर रहा हूं और कुछ नहीं चाहिए निष्कामता की तरफ जा रहा है तो अन्नम आत्मने ने आगा इति आगाइए ऐसा गान करें और बहुत सारे कर्म होते हैं जिसके अंदर केवल बस इतनी भिक्षा होती है कि भाई उसको भरपेट भूजन हो जाता है इतना ही बोलता है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 तीनों सकार और उसमें बोलते हैं इस व्याकरण में संस्कृत में तो ये जैसे प्रजापति का स्वरूप है और सर्वे स्पर्शा मृत्यु आत्मान जितने भी स्पर्श वाले हैं वो मृत्यु के स्वरूप हैं मृत्यु स्वरूप हैं स्पर्श जो है कवर के चवर गांचवर्ण ये मृत्यु के स्वरूप है मृत्यु देवता के समान है तो जब इन वर्णों को हम बोलते हैं और उसमें कोई आक्षेप करे हमारे पे ये जो वर्ण है और ये ठीक ठीक है ठीक ठीक बोले जा रहे हैं जब हम इनका प्रयोग कर रहे हैं ऐसे में ठीक होते हुए भी कोई आपत्ति करे ये ऐसे कैसे बोल रहे हो ये क्या बोल दिया तुमने हम ठीक बोल रहे हैं तो उसको क्या उत्तर देवे तो ये ध्यान रखे कि मैं स्वर बोल रहा हूं तो जैसे ही इंद्र का स्वरूप है महानता को, तो को देखते हुए तो तम यदि स्वरेशभे उपालभे था उपाल स्वरों के विषय में यदि कोई उलहना दे दोष दिखाए कि ये ऐसा है तो इंद्रम शरणम प्रपन्न प्रपन्नो अभूम अभूम भाई मैं तो इंद्र की शरण में प्राप्त हुआ हूं इंद्र की शरण में आया हूं ये वो सोचे जैसे स्वर हैं वो, सो है वो स्वर इंद्र के स्वरूप है बोले मैं तो इंद्र की शरण में आया हुआ हूं सत्वा प्रतिवक्षती इति एनम ब्रू उसको तो कहे कि वो इंद्र ही तुम्हारे को बताएगा तुम जो उल्हाना दे रहे हो वो ठीक है नहीं है वो तो इंद्र बताएगा तुम्हारे को मैं तो इंद्र की शरण में आया हूं और इन स्वरों का ठीक उच्चारण कर रहा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 सत्वा प्रतिपेती इतनम ब्रू उसको बोले कि वही तुम्हारे को पीस देगा तुम इसकी आलोचना कर रहे हो मैं तो प्रजापति की शरण में आके जैसे उष्म है वैसे ही बोल रहा हूं तो प्रजापति तुम्हारे को पीस देगा ठीक है और यद्यनम स्पर्शेश उपालभ है स्पर्श वर्णों का बोलते हुए कोई उपालभन करे कि भाई इन वर्णों में आपने ये दोष कर दिया ये दोष कर दिया तो बोल ठीक रहा है तो कह मृत्युम शरणम प्रपन्नो अभुव मैं तो मृत्यु की शरण में आया हूं मृत्यु भी एक देवता है सत्वा पति धक्षतीनम्रु यार वो तेरे को जला देगा उसको बोल तो मेरी आलोचना कर रहा है इसका मतलब मृत्यु की आलोचना कर रहा है तुम मेरे स्वरों की आलोचना कर रहे हो तो तुम इंद्र की आलोचना कर रहे हो तुम ऊष्मों की इनकी आलोचना कर रहे हो तो तुम प्रजापति की आलोचना कर रहे हो मेरी नहीं कर रहे उसका वही उत्तर देगा मैं तो उसके अनुसार कर रहा हूं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 है तो विवृति ईश विवृत है कम खुला हुआ है लेकिन है तो विवृति तो यहां इन्होंने विवृत शब्द का प्रयोग किया है ईशत नहीं है लेकिन है विवृति यानी इनको स्पृष्ट ना करें ईशद स्पृष्ट या स्पृष्ट न करे विवृति रखें इनको विवृता वक्तव्य प्रजापते रा परिदानी ऐसा देखे जैसे कि मैं प्रजापति के लिए अपने आप को दान कर रहा हूं इन वर्णों को बोलते हुए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 इन वर्णों को बोलते हुए ऐसा देखे जैसे कि मैं उसी की पूजा कर रहा हूँ उसी के लिए मैं अपने आप को प्रस्तुत कर रहा हूं तात्पर्य तो इस निकलेगा कि इन वर्णों को बोलने में पूरा श्रम लगाएं लगे हमारा हम स्पष्टता से बोलें अच्छी तरह से बोलें भाषा पे जोर दें ऐसा ही कुछ भी नहीं बोल ये भी एक साधना है ये भी एक शाम उपासना है इन देवताओं की उपासना है ये भी साधुत्व की उपासना है वाणी की उपासना वाक की उपासना है तो प्रजापते रा प्रदिदानी थी और सर्वे स्पर्श जितने भी स्पृष्ट हैं कबरगादी गादी लेशे ना अनभिनिहिता वक्तव्य देशे न देश मतलब थोड़े से थोड़े भी अन निहिता मतलब पास में अभिनिहिता और अच्छी तरह और अन अभिनिहिता एकदम पास पास में हो ऐसा ना बोले कि बिल्कुल जोड़ जोड़ करके बोल